और अपने पर आत्मश्रद्धा भी बिल्कुल नहीं है सैकड़ों सदियों से ऊंची जातियों राजाओं और विदेशियों ने तुम्हारा तुम्हारे ऊपर अत्याचार करके तुमको चकना चूर कर डाला है भाइयों तुम्हारे ही स्वजनों ने तुम्हारा सब बल हर लिया है तुम इस समय मेरुदंड और प्रदलित कीड़ों के समान हो इस समय तुमको शक्ति कौन देगा मैं तुमसे कहता हूँ इसी समय हमको बल और विल की आवश्यकता है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 प्रतिभा संपन्न महापुरुष हो हर प्रकार से अनंत ईश्वरतुल्य हो मैं तुम लोगों को ऐसा ही देखना चाहता हूँ उपनिषदों से तुमको ऐसी ही शक्ति प्राप्त होगी और वहीं से तुमको ऐसा विश्वास प्राप्त होगा